नो मिंद्र शु शो भगवचंद्रो बृहस्पति शो नो विष्णु क्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वो तदेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासी प्रत्यक्ष ब्रह्म बदिष्यात्या सत्यम व्याभक्ता ओ शांति शांति शांति ओ स तेजस्से तेजस्विना शांति शांति शांति ओ चंदो भ्यो छंदोद्योध्यमृता अमृत मे विचर्षण जिह्वा मे मधुम्थ्रोक ब्रह्मण कौशया ोपाया शांति शांति शांति ओ आहमस्वेलिवा की गिरेलिवाजिपस्तमस्मे द्रविण सवत्स ृदक्ष हाँ तक हो गया तस्य ये कल्यामाय प्रवृत्त अहेयनुपादेयच आत्मतत्व्यद सपम आत्मा युवात्म वहाँ तत्क पश्येत कंजानीयाद विज्ञाता अरे केन भी एमात्मा कूयाद इदिस्को याद कौ यहाँ पर वो विधि छायान व्याख्यान विधि साधिक पड़ने वाला ऐसा है ना, इसलिए वो विधि साधिक पड़ने पर भी विधि नहीं है उसका वर्णन हो गया है ना, और वो कैसा दिखा रहे देखो आत्मावार दृष्टव्य अभी अहे ये अनुपात लेना देना नहीं है लेना और छोड़ना पकड़ना ऐसा कुछ नहीं है क्यों नहीं है यत्र सर्व आत्म विवाह केवम ये महात्मा लेना देना नहीं है क्यों कारण है अरे लेना देना कब होता है जब भेद होता है तभी होता है इधम सर्व ये महात्मा जब हो गया तब व्यवहारणी है इसलिए तो इसको बोलता है सर्वात्म भाव है न देखो यदि बोलो अकर्तव्य प्रधानम आत्मज्ञान हालाय उपादनाय नव तथा अभ्युपगम्य अलंकारो हि अयक यद्रह्मात्मावत सर्वकर्तव्यता सत्याकर्तव्यता हाँ इति इति तथा चुति आत्मा चे दिवीया अयसमी पूषा कि शरीरमन सचरे बुद्धिया बुद्धिमान सृतकृत भारत स्मृति प्रतिपत्ति प्रतिपत्तिषयतया ब्रह्मण सपणम यदि अकर्तव्य प्रधानमत्म्ञानम हालाय उपादना वा नौती तथ तो तथा ही व्यक्त्यभ मिलते वो यहाँ पर कर्तव्य का कर्तव्य को कुछ ना कुछ वो मिलाना इससे ऐसा बोलता था ना शारीरिक हो कर्म हो नहीं तो उपासना हो किसी प्रकार का वो वहाँ पर नहीं है आत्मज्ञान में ऐसा कुछ नहीं है हानाए उपादान आय व न वो छोड़ना पकड़ना ऐसा वहाँ पर कुछ नहीं है ऐसा जो है वो बोला पहले आक्षेप रूप से बोला ए क्या लेना नहीं है देना नहीं है क्या है इसका मतलब ऐसे बोला है ना अभी बोल रहे तो तथा आप जो कर रहे वो ठीक ही है है ना अलंकारो अस्माकम ये अलंकार ही है हमको मतलब अच्छा बोला आपने ये ठीक है जब तो ब्रह्मात्मा अवगत हो सत्याम ओ जब ब्रह्मात्मा अवगति हो गया मतलब मैं ब्रह्मी हूं ऐसा समझ में आ गया सर्व सर्वकर्तव्यता हानि ही कृतकृत्याचा थी सर्वकर्तव्यता हानि ही कृतकृत्याचा मतलब कृतकृत्य मतलब क्या है ओ जो कुछ करना था कुछ करने से जो फल मिलता है वो मिल गया अभी कृतकृत्य सब कुछ कृत्य जो कुछ करना है है ना ओ, कृता वो कृत वो हो गया अभी कुछ बाकी नहीं है इन शब्दों तो में फर्क है क्या क्या सर्व कर्तव्यता <स्थीवड़ा> कृतकृत <क्या। स्थीवड़ा> अभी वो कर्तव्य कुछ नहीं है, है। कृतकृत्य हो गया कृतक कृत्य होने के बाद ही कर्तव्यता नहीं होती है अभी कुछ बाकी नहीं है कृतकृत्यों क्यों कुछ भी कृत्य हो क्यों करता है आनंद के लिए करता है पहले सारे ऑल देखो कृतकृत्य मतलब ओ जो कुछ करना है जीवन में वो क्यों करता है आनंद के लिए करता है अभी निश आनंद मिल गया अभी करना क्या है है ना? अभी नहीं। अभी इसलिए नही कर्तव्य हानि हो गया अभी कुछ नहीं है करना कुछ भी बाकी नहीं है जो करना था सब कर लिया कृत कृत्य हाँ करना सब करना सब कर लिया मतलब क्या है ओ वो एक के बाद एक करते रहा ऐसा नहीं है यहाँ पर वो जो कुछ करता है वो आर सुख के लिए करता है भी क्या आभी सु, आभी सु, ओ, तो, तो मिल चुका हाँ मिल चुका सबसे बड़ा मिल चुका और क्या है कनेक का क्या है ना तथा श्रुति श्रुति क्या बोलती है देखो आत्मा चेत दिजानी अयमअस्मी पुरुष ये पुरुष जो है आत्मा चेत विषा अनुयात आत्मा को अरे आत्मा मैं ही हूँ ऐसा जो जान लिया किम इच्छन कससे काम आया शरीर मन संचुर क्या इच्छा किस काम ना के लिए वो शरीर मन संचुर तकलीफ देगा शरीर को, को तकलीफ देगा क्या करता है कुछ नहीं ना बाद में अभी ओ इसको देखो यू ट्रेस पर ओ, ओ, पर क्या देख रहे हैं हम हम इतना कुछ काम कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं सुख से रहने के लिए कर रहे हैं है ना अभी तमाशा क्या है जब कुछ नहीं किया मैसूर चुप रहा सुशुप्ति में निर्तिश आनंद मिल गया लेकिन मैं कौन कौनू नहीं जानता था इसलिए फिर एक बार वापस गया उधर है ना अभी मैं जान लिया क्या है आत्मा जान लिया आत्मा ही मूल है आनंद का आत्मा आत्मा का स्वरूप ही है इसलिए वो ही पकड़ लिया पकड़ने के बाद ये क्या है वो बोलता है ना जी ये वो टम्बलर का पानी है बकेट का पानी है ये कुआ का है ये सरोवर का है है न एक महा क्षीर सागर का है उसमें सब कुछ हो जाता है ना? है ना? इस प्रकार इधर बाद में कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ेगा है ना? इसलिए वो क्या बोलता है ये तो तुद्वा बुद्धिमान सिया कृतकृत्य भारत वो इसको जान लिया वो बुद्धिमान हो जाता है कृतकृत हो जाता है कृतकृत्य हो जाता वो जितना भी बड़े हो इसलिए बोलता है ना वो सबसे बड़ी विद्या मतलब आत्मज्ञान बुद्धिमान यानी आत्मज्ञान है ना सबसे बड़ी विद्या कौन सा है विद्या क्योंकि कुछ भी करो कुछ भी करो बाद में एक दिन पुस चला गया ना जी मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है क्या इतना ऐसा हो, हो, हो, ऐसा इतना कर रहे हैं एक दिन पुष्ट चला गया तो बाद में कुछ नहीं शरीर को जोर देते रहते है। इसमें लिखा ना जोर नहीं देना चाहिए Just जस्ट इमेजिन पिछले जन्म में बहुत बंद हो गए सब कुछ था ये बैंक अकाउंट था ये था वो था झगड़ा किया कुछ थी किया वो पीटा पीट खाया सब कुछ हो गया ना? अभी क्या है? <laughs> कुछ संबंध है कुछ भी नहीं है इसमें सरप्राइज है ये क्या हो रहा है मोस्ट <laughs> i think uh, the whole thing is a farce <laughs> i don't know that i have expressed myself properly is a farce in family kurits <laughs> kya nobel award kya ka bitu tha nobel prize mila <laughs> ha 2009 mein nobel prize mila ha we ek lecture mein bataya gaya unka memory ja raha hai such achievement and memory is well. <laughs> yes yes yes कुछ नहीं जो और जब जिंदा है तभी ऐसा हो सकता है मरने के बाद क्या <laughs> I told you this, that नानी की नानी केस yes. yes. yes. संसार yes. के लिए तो तो फायदा फायदा हो गया गया ना नोबेल कुछ किया था वो हा? वो ठीक है उसका मेमोरी लेकिन सारे संसार के लिए, तो फायदा लिए की कर क्या <laughs> <भाएदा जी? laughs> क्या इस फायदा बिना जिस फायदा वो कोई आनंद नहीं रहा अभी तक <laughs> <Yes>. फिर क्या <laughs> ये बिफोर <they're all> <laughs> uh, 2009 इन्वेंशन 2008 एंड पीपल वर है, yeah, है था था ना सी दिस नथिंग एक्चुअली हमारे संस्कार के अनुसार हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं हमको उसमें खुश मिलता उतना ही है <laughs> नहीं, कुछ भी हो स्के लिए नहीं करते हैं। आ, हाँ, हाँ, करना आ, ये भी है नहीं। है ना देखो कुछ भी नहीं है सी वी रामन आखिर में वो उनका प्राइवेट सेक्रेटरी था प्राइवेट मतलब बहुत बहुत पर्सनल सेक्रेटरी मतलब हमेशा रहता था के साथ स्पेशली इन द लास्ट मेर none no, ka after ah, me some two three days sama bol raha hai hey i won't come i won't what is happening where am i going who am i for helplessness sari vidya dhari ki dhari rahegi akhir mein see see Uh, there were some faults like becoming angry almost without balance and all that but he uh, was uh, first class sharp intelligence and his character was very good though it was very difficult to deal with him he is the man was superb hai uh, na so it has worked The the last moment, if he has go, if he he he he has, goes with With this it next. And in all all probability, he will be a first class. With all his intellect, लास्ट मोमेंट इफ हिस्सो एंड बी फर्स्ट क्लास विदरस्टैंड थिंग्स वेरी क्लियरली क्या हो रहा है सबसे बड़ा प्रश्न ये है क्या हो रहा है मैं कभी कभी देखा हूं वो बहुत शर्म से इकट्ठा करता, करता है क्या करता है मालूम है यू लव हर दिन पकाता है बाद में वो पिछले जिन तो था उसको ऐसा नहीं होना है, है उसको इसमें आधा खाता है और उसको कल के लिए रखता है ही कलेक्टेड थिंग्स लाइक दिस ट में आई मीन इसलिए शास्त्र बताता है हाउ टू कंडक्ट यूर सेल्फ इट शुड बी मीनिंगफुल नाट दैट इटो मैं अभी जो बताया उसका मतलब ऐसा डोंट केयर फॉर एनीथिंग इट इज मीन दैट यू हैव टू बिहेव इन ए प्रॉपर वे बट क्या याद रखना ये yes, सब uh, कुछ meaningless खेल है इतना याद रखना चलो, बोलो यदि के आहुद प्रवृत्तिवृत्ति तस्तिपत्तिषयतया ब्रह्मण सर्पण इसलिए प्रतिपत्ति विधि के लिए शेष नहीं है ब्रह्म का है ना ब्रह्म बारे में प्रतिपिशेष ऐसा कुछ नहीं है है ना वो वो मतलब ओ, ऐसा ऐसा ब्रह्म को ऐसा नहीं समझाता है है ना कुछ भी नहीं है समझा हो गया इसे कोई याद रखो हम कहा गया वहां से मूल में आप कौन है बोलो मैं आने से हूं सब कुछ क्यों काम गलत क्या हो रहा है अरे रे ये है सबका मूल है मैं जान लिया बाद में कुछ भी नहीं है है ना बोलो न बोलोना है उपासना अभी क्योंकि कर्म के बारे में हो गया अभी प्रतिपत्ति के बारे में ही बोल रहे है ना अभी। नहीं। बोला। नहीं। जो आप जान रहे है उसी को और कहीं नहीं देख के उसी को देखते रहना इसको बोला है सिर्फ उपासना नहीं है नाह थे थे प्रवृत्ति निवृत्ति विधि प्रवृत्तिवृत्ति तो तो केवल वस्तुवादी वेदभागो नास्ति इति नास्ती तषद्स पुष्स अनन्शेष्वाद पुरुषः पुरुषः पुरुषः असंसारी योनिषत्व उपनिष्त्व अगत उत्पाद्यादिच तुध द्रव्य द्रव्यलक्षण स्वरणस्थ अनशेषा नौ नास्ती नगम्यते शक्य वादि है ना? अभी देखो, पर कुछ लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं प्रवृत्ति निवृत्ति प्रवृत्तिवृत्तिशेष व्यतिरेकेण केवल के वस्तादभाग वेद ना वेदभागो नास्ती थी देखो जी लेकिन प्रवृत्ति होना है लेकिन निवृत्ति होना है विधि नहीं तो विधि विधिशेष के लिए कुछ ना कुछ समझाना कुछ ना कुछ करना और करने के लिए अंग रूप से कुछ ना कुछ समझाना नहीं तो वेद में सिर्फ समझना के लिए कुछ है ऐसा है ही नहीं इस इसके अलावा केवल वस्तु आदि वेदभागो वा वो सिर्फ समझाने वाला विषय ही नहीं ऐसा लोग कुछ लोग कहते हैं समझ आ रहा है तना ये ठीक नहीं है कैसा उपनिषद से पुरुष से अन्य शेषत्वाद उपनिषद में है और कहीं नहीं रहो शायद नहीं है ठीक है लेकिन उपनिषदों में पुरुष से उपनिषद में जो बोला है जिस पुरुष को बोला है वह अन्य शेषत्वाद किसी का शेष नहीं है किसी का शेष न होने वाला पुरुष के बारे में उपनिषदों में सिखा रहा है है आ? आ? है है ना नहीं पुरुष आत्मा उसी को समझा रहा है रहे अभी आत्मा ब्रह्मा सब कुछ पर्याय हो गया कुछ भी उपनिषद से अधिक है, है तो पुरुष उपनिषद में जो जिस पुरुष को समझा रहा है वो कैसा है असंसारी ब्रह्मा संसार से संबंध कुछ नहीं है संसारी ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण संस्कार विकार्य आप्य संस्कार ये चतुर्विध द्रव्य विलक्षण है ना द्रव्य विलक्षण है इसमें एक ही प्रकार एक प्रकार का भी नहीं है बाद में क्या है स्वर्रकस्थ मतलब ज्ञान कांड में उसका प्रकरण जो है उसके लिए रिजर्व है स्वकरणस्थ अन्य शेष किसी के लिए शेष नहीं है योसो नासो योसौ नौना नम्यते वह शक्य ओ है ही नहीं ओ समझ में भी नहीं आता है किसी के अनुभव में नहीं है ऐसा बोलना साध्य नहीं है ऐसा नहीं बोल सकता क्या नहीं बोल सकता फिर एक बार देखो उपनिषदों में जिस पुरुष के बारे में बताया है वो क्या क्या लक्षण है असंसारी ब्रह्म उत्पाद्यादि चतुर्विध द्रव्य विलक्षण क्यों बोला एक किसी कर्म से संबंध नहीं है इसको बोल रहा है किसी प्रकार का संबंध नहीं है स्वप्रक स्था बाकी जगह में नहीं नहीं रहता है स्वप्रकण में तो रिजल्ट है यहाँ पर है अन्य शेषा किसी के लिए शेष नहीं है ऐसा नास्ती ना अधिगम्य है शक्य बोधित है ऐसा भी नहीं बोल सकता वो समझ में नहीं आता है ऐसा भी नहीं बोल सकता अन्य शेषा अन्य शेषाह और कुछ शेष और किस के लिए शेष नहीं है अन्य शेषा अन्य शेषा और कुछ शेष नहीं हाँ और कुछ और कुछ अन्य विषय के लिए शेष नहीं है अन्य विषय के लिए शेष नहीं है अनन्य शेषा तुम उसको अभी ओ प्रमाण दे रहे हैं। प्रमाण क्या है देखो जी सही इतने त्यात्मा इत आत्म शब्दात पर ब्रह्म बोला ओ उसी को बोल रहा है अभी आत्मा सही श्यात्मा इसको पढ़ो इति आत्मशब्दा आत्मन प्रत्याख्याशक्यराकर्ता तत्म देखो ये आत्मा जो है ब्रह्मी ही है ऐसा आत्मा जो है ओ, कौन सा किस प्रकार किस प्रकार का है नेतिन आत्मा है नेत नेत्यात्मा मतलब क्या है किसी प्रकार से ऐसा है सब बोलो ये नहीं होता किसी प्रकार से इसका मतलब क्या होता है वो किसी प्रकार का वर्णन करना है तो है ना क्या कहना कुछ, कुछ ना कुछ भेद रहना तभी तुलना में ही कुछ ना कुछ बोल सकते हैं एक ही रहा कुछ नहीं है देखो जी एक है क्या अच्छा है बुरा है क्या बोल जी अच्छा भी नहीं बोल सकता बुरा भी नहीं बोल सकता केवल एक है ये एक लाइन लिखा है ये बड़ा है छोटा है एक मतलब क्या है? है ना इसलिए यहाँ पर भेद के ऊपर ही वर्णन होता है लेकिन अभी भेद कुछ भी नहीं है क्यों सब कुछ वही है है ना इसलिए शब्द का अर्थ नॉट दिस नॉट दस नौट दस, दस यानी इस प्रकार का नहीं है ये नहीं? नियती नियती। किसी प्रकार से बोलो न इति न इति न इति शब्दी मतलब ऐसा ऐसा देखो ऐसा है ऐसा है किसी प्रकार से ऐसा है नहीं बोल सकते आप निराधारा निरंजना निर्लप निर्मला नित्या निराकारा निराकुला निर्गुणा निष्कला शांता निष्का निर्वप्लवा नित्य नित्यमुक्ता निर्विकार निष्प्रमुचा निराशरा निशुद्ध नि्यबुद्धा निर्वध्या निरंतर निष्कारा निष्कल निरीश्वर निराग रागवि निर्मदा मधुराशिता निरहकार निर्मो है ना कुछ भी नहीं किसी प्रकार से वर्णन नहीं कर सकता आत्म है ना इसलिए ने आत्मा आत्म आत्म शब्द डाला है इधर शब्द डाला ये नहीं है ऐसा कैसे बोलना चाहिए? क्योंकि आत्म कौन है आप ही है आत्मरश्चित प्रत्याख्यात मशक आत्म आप ही होने से और नहीं ऐसा नहीं बोल सकता आपके बारे में ही बोल रहा है इसलिए या निराकर तस्सी निरा वो निराकरण करते वही आत्मा है <laughs> इसलिए वो नहीं ऐसा कैसा बोलना स्पष्ट हो रहा है इसलिए उपनिषद में तो है ऐसा पुरुष है उपनिषद परिषद ऐसे केवल बोल रहे सप्रक स्था उपनिषदों तो में ही बोला है उसके बारे में अगला सेंटेंस से देखो, बोलो नो आत्मा अहम प्रत्यय विषय उपनिष्त्व विज्ञाते नाक्षि प्रत्युवा अहं प्रत्यय विषयकर्तृव्यतिरेकेण तत्वस्थ सैकटस्थन पुषा मिथिकांडे तर्कसम वेचि अधिगत सर्व अभी देखो इस वाक्य को वो थोड़ा पीछे जो चर्चा हुई हाँ से तुलना करो है ना क्या है अभी वो प्रश्न पूछ रहा है क्या पूछ रहा है क्या जी ऊपर सिखाया ऊपर सिखाता है ऊपर से कहता ऐसा बार बार बोल रहा है आपने कहा क्या कहा आपने आत्मा के बारे में आपने क्या कहा प्रत्यका प्रत्युगात्मा वो कौन है पूछा अहम प्रति के लिए विषय है अस्मत प्रत्येक गोचर है याद आ रहा है विष्म अस्मत् प्रत्येक गोचरी विषिणो अहम प्रति के लिए विषय है अहम प्रति के लिए विषय है ऐसा बोलते ही मैं जानता हूं जो हो गया ना आम प्रति के लिए जब विषय है मैं जानता हूं उपनिषद में ही बोलना क्या है उपनिषद में बोलने के लिए मैं अभी जानता हूं उसको है ना प्रश्न मालूम है अभी देखो ओ बाकी लोग क्या बोल रहे हैं वहां पर अस्मत प्रत्येक गोचरी के लिए विषय कौन है पूछा शुद्धात्मा बोल रहे हैं अस्मत् प्रत्येक के लिए विषय कौन है शुद्धात्मा बोल रहे हैं ओ शुद्धात्मा ही बोला इसका मतलब शुद्धात्मा हम प्रत्येक के लिए विषय हो गया उपनिषद में क्या क्यों बोलना ये प्रश्न इस ये प्रश्न को उत्तर नहीं मिलता है स्पष्ट है फॉलोड शुद्ध आत्मा का है, कहना पड़ेगा देखो अहम शुद्ध आत्मा को ही अहम प्रत्येक के लिए विषय ऐसा बोल दिया बाद में वो नहीं नहीं है ऐसा नहीं है ऐसा बोल रहा है यहाँ पर hmm. है तो मैं जानता भी हम है अलग तो मतलब है एक मिनट देखो प्रत्यय कब आता है जाग्रत में ही आता है तो में में कैसे? वो विषय शुद्ध आत्मा है मैं हूँ ऐसा बोल रहा है ना मैं कौन है आत्मा ही है ऐसा बोल रहे लोग समझ पा जा, रहे जा, जागृत में, में मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, मैं, बोलता है ना मतलब तो मैं जो है वो है वो आत्मा ही सब बोल ऐसा बोला तुम क्या होगा प्रश्न जो है तो हम वो, वो हम वो ऐसा जानते हैं जरूरी क्या है उपनिषद से ही समझ रहा है ऐसा अनुपन्न है ठीक नहीं होता है हम अभी जानते हैं लेकिन अब में है प्रत्यय है कि नेगेटिवली नेगेटिव हाँ के बारे में जो प्रत्यय है ये प्रत्यय है एक है उसके बारे में शुद्धात्मा के बारे में बिल्कुल नहीं आ सकता है ये पॉइंट नंबर वन सुन लो शुद्धात्मा के बारे में अहम प्रति के लिए विषय बिल्कुल नहीं बन सकता ज्ञानी को हो सकता है मैं आत्मा हूं ऐसा प्रत्यय आ सकता है किसको ज्ञानी को अज्ञानी को मैं आत्मा वैसा सकता है इसलिए विषय कैसा बना? बनाफॉल है प्राग्ञ भी हो आत्मा हो खुद प्रति के लिए विषय है नहीं है लेकिन नेगेटिवली प्राग्ञ तो प्रति के लिए विषय है शुद्ध आत्मा प्रति के लिए विषय बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं क्या बोला हूँ एक आत्म प्रत्यय सार है प्रत्येार जो है प्रत्ये सार को प्रत्यय नहीं पकड़ सकता प्रत्ययार मतलब वो में जो मैं मैं मैं, मैं ऐसा एक प्रत्यय है एक आत्म प्रत्येसा उन तीनों में है देखो जागृत में में बहिष्प्रज्ञप्रज्ञा प्राज्ञ नहीं है अंत में बहिष्प्रज्ञ प्राज्ञ नहीं है प्राग्ञे में अंत प्रज्ञ नहीं है तीनों अलग अलग है लेकिन और मैं ऐसा जो बैठा है ना मैं कौन हूं ऐसा नहीं जानने वाला एक है ना वो आत्मा है मैं उसको नहीं जानता हूं मैं उसको नहीं जानता हूं शास्त्र के द्वारा जानना है जानना बाकी है तब आ, तक विषय नहीं होगा शास्त्र के शास्त्र के द्वारा भी विषय नहीं होगा उसको याद रखो वो जब तक प्रमाण चाहिए तब तक विषय हो सकता है बाद में अवगति में वो भी प्रमाण नहीं हो सकता तो ये भवती यहां ये लब्धवानंदी फिर आनंदी आनंदी तो, तो इस इस... वो है वो में हो हो है में ना इसलिए यहाँ पर ननु आत्मा नीशिता ऐसा प्रश्न पूछा उत्तर क्या दे रहे देखो ना तत्व प्रत्युक्त साक्ष आत्मा मतलब अभी उसे में जो बता रहा है वो कौन है पूछा अभी अहम प्रति के लिए विषय जो है उसकी साक्षी है यह स्पष्ट हो गया प्रत्येक के लिए वही विषय है है? है? बता दिया उसके मतलब क्या है? तो में क्या स्वामी मैं मैं अगर उठके जब कहती कि आ, मैं कुछ नहीं जानी। मतलब इसका कोई साक्षी साक्षी था? तो है, है शुद्ध आत्मा लेकिन साक्षी वर्ड वहाँ यूज करना थोड़ा डेंजरस है ना क्यूँकी क्यों? लोग ज्यादातर साक्षी का प्रयोग के लिए करते है न देखो इसको ये बार बार याद रखो जब कभी कार्य को रखकर हम बात करते हैं तब तो वर्ण आता है साक्षी किसको रखकर बोल रहा ठीक है है ना ऐसा देख देखा तो वो साक्षी भी नहीं है ये जानते हैं हम लेकिन इसकी दृष्टि से हमने बात किया तो साक्षी है समझ आ रहा है इसलिए शुद्ध आत्मा को ही अहम प्रति विषय ने बोल दिया उसके क्या है है ये पॉइंट जी तो तब को क्या लेते हैं हैं तब तब अगर को क्या कहते है ना है ना इसलिए वहां पर क्या बोलते है मालूम है वो वहां पर छोड़ देता है यहाँ पर वो अहम प्रति मतलब अहंकार को लेना है ऐसा बोलते क्या अहम प्रति के लिए विषय बोल रहा है अभी प्रति को ले रहा है अहम प्रति विषय और अहम प्रति में फर्क नहीं क्या चल रहा है अहंकार अहम प्रत्येक नहीं आना चाहिए हा वो बोल रहा है वो ठीक नहीं है बोल रहा हूं अहम प्रत्ये विषय के विषय जो है उसकी साक्षी है आत्मा अगर हम अहम प्रत्ये शुद्धात्मा को ही अहम प्रत्येक लेते हैं मान लीजिए तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि शुद्धात्मा जब इसलिए पॉइंट साक्षी <coughs> इसके होगा? लेकिन वो जब इसको देख रहा है तब वो ये है उसको जब शुद्ध है वैसे है ऐसे कह सकते हैं। देखो आत्मा अहम प्रत्यय विषय जो है अहम प्रत्य विषय की साक्षी है नहीं, वो तो पॉइंट से जाता है है सारा। ना? विषय के लिए साक्षी है अहम विषय के लिए हमने प्राग्ञ रखा है इसलिए हमारे लिए साक्षी अहम प्रत्ये विषय के लिए आत्मा ही रखा उसके साक्षी क्या है वो जानता है यहाँ पर समस्या है ऐसा इसलिए क्या क्या अंतकरण को ले लिया Not <laughs> not that they are not aware नॉट दे प्रॉब्लम एक बार हम प्रत्येक दूसरी बार देखिये शिफ्टिंग आरबीन कंसिस्टेंट स्वामी जी हमने हमेशा प्राग्ञ रखा yeah. है ना है ना प्राग्ञ रखा है इसका मतलब ऐसा वो अहम प्रत्यय के लिए शुद्ध आत्मा नहीं रख सकता है इसको सॉ हाँ? बोलो ये एक बार वो सॉरी चैप्टर में अहम प्रत्यय आता है आप कह रहे थे हिरण्यगर्भ का है है ए? इसका देखो, वहां पर वहां पर ईश्वर और हिरण्यगर्भ दोनों में फर्क दिखा रहा है उसमे हम प्रतिश्वर ईश्वर में, में ऐसा नहीं है आ, ए, में, में तो इर, अब हमारे लेकिन इसका मतलब क्या है वो तो साक्षी नहीं है वो ईश्वर समय है ठीक है लेकिन हिरण्य गर्भ तो स्वप्न समा है ठीक है ईश्वर तो को जब तक बुद्धि है तब तक हिरण गर्म का संबंध है पर बुद्धि नहीं है। तो बुद्धि बुद्धि बुद्धि का विषय। में ही हम प्रत्य आता है अहम प्रत्ये ही बुद्धि में आता है तो, तो बुद्धि नहीं है प्राग्ञ में में बुद्धि का नहीं नहीं तो है है तो फिर से से वो आ, रहा है। के के से. आ रहा है। हाँ। हाँ, ये तो बात ठीक उसमें अगर अज्ञान होता शुद्ध आत्मा संबंध ही शुद्ध आत्मा बुद्धि समझा ये देखो न बोलो तत्साक्षित न नहीं प्रुक्वा अहम प्रत्यय विषयकर्तृतिरेकेण तत्सतस्थ सै कूटस्थनी पुषा विधिकांडे तर्क समय कैसे आत्मा नहं प्रत्ययकर्तृ व्यतिरण तत्ी अहम प्रत्ययकर्तृव्यतिकेण उससे अलग वहां पर क्या है अहम प्रत्यय कर्त वो कर्त है है स्वर वहां पर ज्ञातृत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व है किसमें तो लेकिन उठने का उसका व्यवहार होता है करने का व्यवहार जानने का व्यवहार भोगने का व्यवहार होता है वहां पर केवल कर्तृत्व ज्ञातृत्व भोक्तृत्व है इसलिए उससे व्यतिरिक्त व्यतिरिका उससे अलग वो कौन है तत्साक्षी तो उसको देखने वाला उसको देखने वाला सर्वभूत है ना सारे भूतों में है सारे प्राणियों में है सर्वभूत स्था सारे भूतों में है मतलब क्या है ओ वहां पर, पर, पर भी उसको देख रहा है वहां पर भी उसको देख रहा है वहां पर भी उसको देख रहा है है ना समाज सम नहीं है प्राग्ञ में संस्कार जो है वो अलग अलग है व्यवहार राहित्य की दृष्टि से देखा एक है है क्योंकि हम कह रहे थे ना ना हाँ, अनंत का जो मैं हमने ओ, का जो हमने अनुभव देखकर सब में रहने वाला प्रागे की है ऐसा हमने कहा ना वहां पर क्या है वो व्यवहार राहित्य को रखकर हमने देखा ना, उस समय अनुभव जो है उस समय अनुभव जो है उसको रखकर हमने कहा है ना लेकिन वो समय इसलिए सब में मैं ही हूं ऐसा नहीं आता है नहीं आना है ठीक नहीं है क्योंकि आगे बाद में प्रश्न पूछा गड़बड़ होता है क्या है प्राग्ञ में ज्ञातृत्व तो कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो रहने से वो शरीर से संबंधित संस्कार ही है लेकिन अभी प्रच्छ है तो मतलब बीज रूप में, बीज में है। ना संस्कार अलग संस्कार अलग अलग रहने से वो वास्तव में देखा तो अलग अलग ही है लेकिन साक्षी तो में फर्क नहीं है इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं सुनो ब्रह्म तत्व को बहुत नजदीक है Penultimate. Penultimate. पेनल्टमेंट है वहां पर क्या है वो व्यवहार राहित्य को रखकर देखा ब्रह्म लक्षण सब कुछ हो जाता है उसमें देखो सत्य है अपरिचिन्न है है ना और ज्ञान भी है इसलिए ब्रह्म को बहुत समीप है लेकिन इसका मतलब वो प्राग्ञ ही है ऐसा नहीं है क्योंकि प्राज में अलग अलग संस्कार है एक प्राग्ञ से दूसरे प्राग्ञ में उस समय नहीं दिख पड़ता लेकिन ओ लेटेंट तो फर्क है क्या समझा नहीं समझा क्योंकि नहीं तो उठ के वो नहीं अपने आ, काम कर सकता अलग अलग नहीं हो सकता <coughs> कर नॉट फॉलोइंग का भी प्राज्ञ का, प्रागे का पहला अध्यय किया वो भी उठ के पुरानी चीज याद कर। करता तो संस्कार अलग कर अलग ही है मतलब प्राग्ञ में व्यवहार न रहने पर भी है ना वो संस्कार है उसी प्रकार समष्टि में व्यवहार न रहने पर भी उपाधि है माया समझ आ गया समष्टि समी व्य क्या क्या होना समान धर्म होना वहां पर भी बहस प्रज्ञा है यहां पर भी बहस प्रज्ञा है अंत प्रज्ञा है है ना और प्राग में उसमें भी व्यवहार नहीं हमारा भी व्यवहार नहीं है ना लेकिन व्यवहार से एक ही ऐसा बोल सकता है ना फर्क कहा है फर्क है पूछो संस्कार में फर्क है ना अभी का जरा ज़्यादा वाइडर अंडरस्टैंडिंग पहले आ? नहीं जब समय आता है तभी तो होना है ना ना इसलिए सर्वभूत भी एक नहीं है अलग अलग ये कहा। एक है व्यवहार दृष्टि से एक है अभी अल्टीमेट बोल रहे है एक नित्य देखो यहाँ पर कूटस्थ नहीं है राज क्या है उठ गया बाद में ऐसा नहीं है कूटस्थ नित्य नहीं है वो मतलब कूटस्थ कूटस्थ है, कुटस्थ नहीं, है नहीं, जी। नित्ते नित्ते नहीं है नहीं जी कूटस्थ नृत्य नहीं है नहीं नहीं नहीं लेकिन कूटस्थ कूटस्थ कूटस्थ तो है है मतलब क्या है अंदर संस्कार होने से व्यवहार राहित की दृष्टि से देखा तो कूटस्थ जैसा है कुटस्थ ही ऐसा नहीं बोलना नहीं ये परिणामी नित्य नहीं है क्योंकि ये शुद्धात्मा जो है वो प्राज्ञा कूटस्थ नित्य नहीं है क्योंकि उसमें संस्कार अलग अलग है ना संस्कार बदलता रहता है ना अच्छा साधना के अनुसार अच्छा अच्छा अच्छा वो आ, आ, जी वहां पर व्यवहार में नहीं दिख पड़ रहा है इसलिए वो सामान्य रूप से देखा तो प्राग्ञ सब में एक ऐसा दिख पड़ता है बिल्कुल ठीक है पीछे परिणामी ठीक है एक ही हाँ, एक एक का हाँ, देखने था, ठीक है कुछ कुछ था है कुछ कुछ कुछ कुछ है कि पुरुष पुरुष आत्मा ले सकते हैं ना ये सारे वही लेना है वही लेना अच्छा वही लेना है ना कूटस्थ नि पुरुष विधिकाण्डे तर्क समय केंचित अभी आत्मा विधिकाण्डे तर्क समय व्याय शास्त्र में भी इसके बारे में कोई नहीं बोलता न्याय शास्त्र में भी आत्मा को बोलता है ये मेरा एक पहले जो में बोला उन्होंने है। तो उससे हो फिर यहाँ पर जो उन्होंने आपका प्रश्न क्या, क्या शायद ये हो सकता है सुनो यहाँ पर इस वाक्य को क्यों ले रहा है शुद्धात्मा के बारे में बोल रहे हैं लेकिन वो हम प्रतिशी के लिए ऐसा बोला ना म प्रति से समझ जा क्योंकि ये भी प्रतिक्मा है के लिए विषय ऐसा बोला ना इसलिए हम जानते ही है उसको से क्या जानना ऐसा वो प्रश्न उठाया लेकिन वहां पर प्राग्ञी को हमने लिया है देखो वो भी प्रत्युत्मा है लेकिन वो क्या है विषयी विषयी है लेकिन विषय हो सकता है लेकिन कभी भी विषय नहीं हो सकता और तो बड़ी हो ना साक्षी साक्षी सिर्फ सुधात्मा। आ, भी आया है, है। विषय नहीं हो सकता उसके बाद कुछ नहीं है ना इधर इसके बाद कुछ नहीं प्राग्ञ क्या है ठीक है बट विषय बन गया ये विषय विषय विषय बन बन जाता है है है है शुद्ध शुद्ध आत्मा आत्मा के के के लिए क्या क्या जी के को भी हो रहा है। उठने के बाद भी हो हो रहा रहा उठने उठने बाद बाद गया ना अब तो शुद्ध आत्मा हो नहीं सकता आत्मा नहीं हो सकता, सकता। विषय हो गया ना इसे शुद्ध आत्मा नहीं है <laughs> <laughs> विषय जब हो गया तब शुद्धात्मा नहीं हो सकता है mm -hmm. yeah. yes. mm -hmm. ना संत्या <laughs> तर्क समय वा क्या चित अधिकता सर्वस्यात्मा ओ कोई नहीं जानता उसको ये सर्वस्यात्मा को कोई नहीं जानता ओ उपन ही बोलना है <laughs> कहीं नहीं बोला है उसके बारे में ये, हा? ओ विधिकांड में हो तर्क तर्क तर्कशास्त्र में हो इसके बारे में नहीं बोलते तर्कशास्त्र बारे में भी आत्मा के बारे में बोलते हैं लेकिन उन आत्माओं में फर्क है वो करीब प्राजी के लेवल में आते हैं अनुमान से अनुमान से जो किया है वो तब तक आता है ना बोलो अत स न कचिद प्रत्याख्या शक्य विधिशेषं ने नापि विनश्यत् आत्म्वादाय न विनश्यति विनश्य विकार भावात अविनाशी विक्रिया है हे विक्रिया हेत्भा अतः स न हो गया अतः सन स न कचिथ प्रत्याख्या शक्य के द्वारा जो समझ में आ रहा है वो वो उसको कोई निराकरण नहीं कर सकता है कोई निराकरण नहीं कर सकता है है ना क्योंकि वो निराकरण करने वाला के अंदर ही वो बैठा है इसलिए और प्रत्याख्यात मुझे क्या, क्या? विधिशेषत्व वे तुम विधिशेषकर भी नहीं हो सकता देखो सारी विधि उपासना क्रिया संस्कार जो कुछ है उसके साक्षी है वो <laughs> उसके पास विधि को कैसे लेकर जाना जी विधि का भी वो साक्षी है हाँ सबका साक्षी है सर्वेशा नहीं सबका आत्मा ही होने से नि ना भी उपादेहा छोड़ना भी कुछ नहीं लेना भी कुछ नहीं है देखो आश क्या बोलता है ना बाहकार भेद बुद्धि निवृत्तिर आत्मस्वरूप अवलंबन कारण गीता में अठारह पचास क्या है बाह्याकार भेद बुद्धि निवृत्ति रेवा आत्मस्वरूप अवलंबन कारण मतलब भेद-वृध्दि आते ही ऐसा थोड़ा आत्मा का ऐसा आत्मा का स्वरूप का अवलंबन किया छठ से क्या होता है ये क्या हो रहा है ये भी हो सब कुछ में ही हो ये क्या हो रहा है समझ में रहा है ये तो का निवृत्ति इसलिए क्या होता है भय से अलग देते रहने पर भी ओ इसको ये लेके आया ओ तब जाता है समझ रहे हैं ना ये सर्वत्र में ही ही मू ऐसा होता रहता है ना आप साधना के बारे में देखा भाष्यकार बहुत बहुत सिखाया मतलब वो सब कुछ जानने के बाद भी ऐसा शंटिंग होता रहता है। शंटिंग क्यों होता है है ना क्योंकि संस्कार क्यों से होता ही है है ना? लेकिन संस्कार से होते रहने से अभी वो ज्ञानी नहीं है ऐसा भी नहीं है लेकिन काम खत्म हो गया ऐसा भी नहीं है <laughs> ये ये ये इतना ही पेंडुलम का का स्विंग स्विंग कम कम कम होता आ, होता है जो कब पूरा बोलता है, वासुदे, वो, वासुदेव, वासुदेव, वासुदेव समय महात्मा बहु नाम जन्म नाम मानते ज्ञानवान माम प्रबुद्धि ज्ञान ही है तो अभी बहुत जन्म लेता है कि नाम नाम जन्म जन्मना तो ज्ञानवान ज्ञानवान बनने के लिए बहुत नहीं जी ज्ञानवान होते रहते रहते होते रहने पर भी ज्ञानवान ही है लेकिन बहुत जन्म लिया ज्ञानवान होने के बाद बहुत लेने है इसका ज्ञानवान होते हुए बहुत जन्म लिया क्यों मैं बोल रहा हूँ ना ज्ञान प्रमाण है अवगति फल है शब्द का तो शरणागति हो गई क्या मेरे है है साधना बोल ये इसलिए बोल रहा हूँ देखो यहाँ पर साधना नहीं है इसको साधना बोल सकते है क्या पूछा नहीं है अच्छा। बस वेटी। तो वेटिंग फॉर भगवत कृपा विचार कर रहा है विचार नहीं है ना ना देखो विचार मतलब क्या है जिसमें संशय है उसको विचार बोल रहे हैं आप यहां पर आपने बोला है, मतलब वो उसी तो वो को बोल रहे जी उसी को बोल रहा हूँ ज्ञानी में भी जो शंटिंग होता रहता है एक प्रकार से ज्ञानी है समझ लिया एक प्रकार से शंटिंग हो रहा है इसका मतलब क्या है शंटिंग को साधना नाम दे सकते हैं। इसी है, का बोल रहा हूँ अच्छा, अभी साधना नहीं है वहां पर अभी जो बताया वो मंत्र जब बोला तब आत्मा के ओर ही खींच के रखो ऐसा बोला लेकिन वो विधि नहीं है ना वो होता होता रहता ये ऑटोमेटिक होता है।, अच्छा, है यहां पर वो वेद बोला इसलिए होता ऐसा नहीं है ऑटोमेटिक होता है जो होता है वो धातव्य मंत्र हाँ मंत्र होता है ना, ना? इसलिए वो नया कुछ नहीं पाया नया कुछ जो पाया है वो ही दृढ़ हो रहा है इसलिए वहां पर विधि नहीं है कर्म नहीं है कुछ भी नहीं है लेकिन अभी तक तो ने पाया है ये भी ठीक है ना <laughs> तो निधि ज्ञान निष्ठा है तो आत्मा नहीं होने पर भी देख लो बोल रहा है।, है ना जब तक नहीं जानता है तब तक विषय है बाद में विषय नहीं है स्पष्ट हो गया ना आपको इसलिए ऐसा शेंटिंग होते रहने भी वो साधना मतलब क्या है वहां पर है राग द्वेष को छोड़ना ये सब कुछ वो साधना है अभी साधना ऐसा अभी नहीं है लेकिन ऑटोमेटिक चलता रहता है यानी बुद्धि निर्मल स्वच्छ और सूक्ष्म तो हो गई हो गया लेकिन अनुभव नहीं हाँ अनुभव नहीं ओ, वहात्मा वो वासदेव स्वरूप अनुभव जो है वहाँ पर पर्यवसन होना है होने के लिए बहुत जन्म लेना पड़ता है मैं इसको मैंने बोला ओ, मैंने बोला, वो भगवान में में हाथ हम बैठा है वो तो नहीं पकड़ा है, वो ही अ टास्क मास्टर समझेगा आपको से ऑटोमेटिक जी है वो जितना जितना लेना हम लगन से आप क्या करते हो उसके बारे में है लगन कम हो सकता है मैं हमेशा नहीं रहा ऐसा हो सकता है मैं संसारी हूँ परिवार है मुझे तब ऐसा रहना मुश्किल है मैं जानता हूं तो भी मुश्किल है, तो है। इसलिए वो जब तक पूरा पूरा पूरा पूरा भस्म हो जाना ये होने के लिए टाइम लगता ऐसा होने के बाद भी जिंदा तो रहता है ओ, मरने के बाद भी होता ऐसा नहीं है <laughs> ऐसा पूरा पूरा होने के बाद जिंदा तो रहता है जीवन्मुक्त। लेकिन जीवन मुक्त बोलता है उसको कुछ भी नहीं है व्यवहार है ही नहीं उसमें बाद में निधिध्यान ऐसा भी नहीं है तो नहीं निधि काम के लिए कर्म नहीं नहीं नहीं होता करके पर बताया है है तो ये अभी इसका मतलब आत्म काम ही है जी अभी हो गया और दृढ़ हो रहा वो संस्कार नष्ट होने के लिए बार बार बार बार उधर बैठना पड़ता है अभी देखो। करने के लिए साधक की की की तरफ से से। वो वो भी भगवान कृपा क्योंकि ऐसा रख सकता है देखो हम क्या देखा है इतिहास पुराण में क्या है कुछ लोग ज्ञानी होने पर भी जन्म ले लो ऐसा बोल रहा है कुछ ना कुछ रखता है व्यास जी को क्या बोलते हैं व्यास जी को आश्चर्य लगता है देखो मैं सब कुछ जानता हूं थोड़ा राग है <laughs> जी इसका, इसका मतलब क्या है? <laughs> भगवान, ए, तुमसे काम होना है अभी नहीं जा सकता है अभी थोड़ा रहो ऐसा बोल रहा है <laughs> क्या को, कोई बोल सकता है व्यास को ज्ञान नहीं है ऐसा स्वामी तभी शायद गर्भवास नहीं मिलता है Stomach. को का कष्ट नहीं देता ऐसा नहीं है वो प्रवृत्ति के लिए भी है सप्तर ऋषि सब लोग हो गया गई है आ, नहीं व्यास तो व्यास जी आप आप क्या कह रहे हैं कि गर्भ से से पैदा हुए <laughs> आप पहले नारायण जब द्वाईपायन, द्वाईपायन का जन्म लिया तब कैसे लिया मतलब ही बोर्न फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर और डिटर एक थोड़ा सा okay. को बोल रहा ना तो वो दूर तो नहीं नहीं हो हो सकता है है है क्या नहीं जी तो ये जानता है, ये हो गया है, लेकिन भगवान ऐसा रखा है भगवान ने रहो, थीक, थीक, थीक, रहो।, रहो। भगवान ने मैं अभी तुम नहीं आना तुमसे काम लेने इट <laughs> तो इज़ बेटर टू बी यूज़लेस तो लेना <laughs> तो है इसी ऐसे जीवात्मा या को तो जन्म ले ले ना उससे भी फर्क नहीं पड़ता है आत्म तो ठीक है है इसका कितना हो गया जन्म लेने से भी फर्क नहीं है ठीक है आपकी जो इच्छा तो आप है अच्छा आगे पढ़ो नत्मा होने से ओ लेना देना कुछ नहीं छोड़ना लेना कुछ नहीं है सर्वम तो ही विनश्यत विकार जातु पुरुषांत विनश्यति जो कुछ विनाश होता है विकार जात मतलब विकार के साथ विकार से विकार रूप से जो पैदा हो गया है वो सब कुछ विनाश होता ही है लेकिन पुरुषांत तो विनश्यति पुरुष को छोड़कर ही विनाश होता है वो पुरुष विनाश नहीं होता सब कुछ विनाश होता है पुरुषो विनाश हेतु तो भावाद वा अविनाशी पुरुष को विनाश हेतु तो कुछ नहीं है विनाश हेतु तो क्या है विकार ही विनाश हेतु तो है।, <coughs> है ना वो कुछ भी नहीं है उसमें इसलिए वो अविनाशी है आत्मा में किसी प्रकार का विकार नहीं है प्राग्ञ में है प्राग्ञ में विकार है जीव के संस्कारों का विकार है उसमें संस्कार इसलिए तो है विनाशी विकार नहीं होने से कूटस्थ है अविनाशी है और विकार न रहने से कूटस्थ भी है यानी हमें अभी पहले से आत्मा में लेके आ रहा है ना अत अत नित्य बोला नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वभाव इसलिए वो नित्य शुद्ध बुद्ध ओ, नित्य बुद्ध नित्य मुक्त स्वभाव वाला है ना इसको ऐसा मत बोलो नित्य है शुद्ध है बुद्ध है मुक्त है ऐसा नहीं है नित्य शुद्ध, नित्य बुद्ध, नित्य मुक्त स्वभाव है है ना? बोला तस्मात तस् पुषापर पुरुषं प्राधान्येन विशेषण प्राधान्य उपद्यते अतः भागो नास्ति इति उपपद्यूतवस्तुपेदभागन साहसमात्र तस्मात इसलिए क्या नित्य है नित्य है नित्य सम है मुक्त स्वभा कूटस्थ नि सैक इन्नपर किंचि का ये पुरुष से उसके ऊपर कुछ नहीं है सा काष्ठा वही आखिर का लिमिट है सा परागति वही उभ श्रेष्ठ जगह है हम जहाँ जाकर मिलना है उससे कुछ अब आगे कुछ नहीं साष्ठा सा परागति मन में क्या बोला तुम तो पुछामी ऐसा बोल रहा है है ना वो वहां पर वो बाकी पुरुषों के बारे में नहीं पूछ रहा के बारे में पूछ रहा हूं उसके बारे में बोल पूछ रहा हूं विशेषण पुरुष विशेषण मतलब क्या है उपनिष से ही जाना जाता है इसलिए पुरुष पृछामी ऐसा बोलता है पुरुष से प्राधान्य प्रकाश्य मानव प्रधान रूप से उसी को बोल रहे हम देख रहे हैं वो सब कुछ ठीक बैठ रहा है समन्वय हो रहा है तत्व तो तो समन्वयात् को याद रखो तत्व तो तो समन्वय याद रखो वो सब कुछ वही समन्वय हो रहा है ब्रह्मात्मा एक तत्व ज्ञान में, में समन्वय हो रहा है इसलिए ओ सारे उपनिषदों में ऐसा बोल रहा है भूत वस्तु है कुछ करने का देने का नहीं है छोड़ने का कुछ नहीं है कुछ नहीं है भी नहीं है। मतलब उसको जानना ऐसा कुछ नहीं है ओ, वो का सकता है जब मेरे से अलग है उसी को उसी के बारे में हो सकता है है ना अलग नहीं है इसलिए अतः भूत वस्तु परो वेदभागो नास्ती वचनम साहस मात्र है है ना ना इसमें उपनिषद पुरुष प्रधान बोला बोला बोला गया बोला, तो बोला गया ऐसा क्यों नहीं ओ, में ओ ओ उपासना वाला भी रूप से ये वेद नास्ति सिर्फ विषय को दिखाने वाला भूत वस्तु सिद्ध वस्तु को बोलने वाला ऐसा भाग है ही नहीं ऐसा बोलना इज सिंपली ब्रविडो सिर्फ़ साहस मात्र ऐसा मत बोलो अंग्रेजी में बोलता है इट्स ब्लस्टर है ना? बोलो यास्त्रतात्पर्य अक्रमण दृष्टो हिस्सी कर्मबोधन आदि तत्मजिज्ञा विषय विधि प्रतिषेधशास्त्र दृष्ट्य आमनाय आमनाय एकान्तेन प्रसंगः अच्छा आमनाथवाक्यमेतनाभ्युपगछता भूतानक्य प्रसंग शास्त्रतात्पर्य विदुक्रमणम अभी पूर्व स्को वह पर पर वो अभी तो क्या बोला के ओर से हमारे ऊपर था ये भूत वस्तु भी मान लिया जी लेकिन वो, वो में भी भूत तो बोलता है क्रिया के साथ ही है विधि के साथ ही है ऐसा इसमें भी करो ऐसा बहुत बहुत कोशिश किया लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दिखा दिया अभी वापस आ रहा है इसका मतलब ऐसा मत समझो कि कर्मकांड में जो बताया है वो ठीक नहीं है ऐसा मत समझो है ना शास्त्र तात्पर्य शास्त्र तात्पर्य जो जानने वाले हैं बड़े बड़े लोग जो है वो वो जो बताता है दुष्ट धर्म है ना वो शास्त्र में क्या है वो कर्म को सिखाने के लिए ही वो है ना वो वही प्रयोजन है है ना वही प्रयोजन है ऐसा बोला है वो कर्म का कर्म को दिखाता है वही प्रयोजन है बोला है दृष्टव्य धर्म जिज्ञासा का विषय है इसलिए विधि प्रतिषेध शास्त्र अभिप्राय ऐसा देखो उसको उसको खींचकर ऊपर लेके आना ऐसा मत समझो वहां पर इसका एक जूरिस्टिक्शन है वहां है। तो वहां ठीक, है। वहाँ ठीक वहाँ ही है वहां ठीक ही है वहां पर उसको छोड़ दिया आपने अब पाप करेंगे। पाप करेंगे हो जाता है आपसे ये विधि है आपको बचाने के लिए है ये है ये ठीक ही है तो धर्म जिज्ञासा लेकिन वो धर्म जिज्ञासा विषय है विधि परिचय शास्त्र इसलिए उसका रखो ये ठीक है उतना ही अभी चाहे क्रियाक्यम ओ आम वेद क्या है क्रियार्थत्वात है आमना है मतलब वेद है क्रियार्थ क्रिया के लिए है। आदर आदर ओ, क्रिया को छोड़कर और कुछ अर्थ बोला तो वो अनर्थ है ऐसा बोला कहा वहां पर ये पूर्व पक्ष है इसको याद रखो याद रखो अर्थवाद है वायु देवता इत्यादि इत्यादि लेकिन इसी वहाँ पर और पर ओ, क्रिया कुछ नहीं है इसलिए बेकार है ऐसा बोला नहीं, नहीं संपर्क है और तब मीनिंग होता है ऐसा बोला है याद रहे ना ये पूर्व पक्ष है नहीं, सीखो बोल रहा सुनो अभी वहां पर चर्चा में पूर्व पक्ष है पूर्व पक्ष के वो बेकार है ऐसा बोला बेकार है ऐसा ही बोला लेकिन बाद में क्या बोला ऐसा नहीं कहा तो बेकार है बोला क्रिया से संबंध न करके देखा तो बेकार है लेकिन क्रिया से संबंध है ऐसा बोला इसलिए अभी उसको एक प्रकार से सिद्धांत हम ले सकते हैं ठीक है ना तो वहां पर, पर पूर्व पक्ष होने पर भी सूत्र का तात्पर्य जो है वो ठीक ही है नहीं वहां पर तो हंड्रेड परसेंट पूर्व पक्ष में क्या अंतर्गत विषय क्या है पक्ष पक्ष पक्ष को जरा और दृढ़ करके उनको हमारे नहीं, नहीं, में तो आ, हमारे में में में उनका हम आप गलत मत समझो बारे बोलते रहने से ये गलत है थोड़ा ऐसा नहीं बोल रहे हैं स्थान है इसलिए वो वेद भाग है धर्मशास्त्र भाग है ये गलत है ऐसा कभी मत समझो ऐसा हमको चेतावनी देता है हाँ हमको चेतावनी दे रहा है हम क्या देखते हैं क्या बोलते हैं लोग इतना इन्सिबल हो जाते हैं yes. क्या क्या क्या है है में क्या? उसमें क्या है है उसमें बिल्कुल सही ना ये गलत है आप बा हो जाता है ऐसा किया तो है ना इसलिए वहां पर इसका जोरिस्डिक्शन है वहां पर ठीक है हमने मतलब, अभी इसलिए ये रूल जो है एकांत अभ्युपगछता इसको नियमित रूप से आपने ले लिया किसको नियमित रूप से ले लिया जो क्रिया नहीं बोलता है वो अनर्थ की है ऐसा रूल कर दिया आपने ये रूल करने से कर्मकांड को भी खतरा है क्या समझा है नहीं समझा देखो वहा पक्ष इसको याद रखो करमकांड में भी ऐसा कर दिया तब सब कुछ बेकार है छोड़ना पड़ता नहीं है आपको से यहाँ पर आमने ऐसे दो है एकांत नियम कर दिया तब का में को भी खतरा है जैसे उसमें आएगा कि हवा तो नियमित रूप से ले लिया। अभी वा, वा, है। नहीं वो मतलब विधि के बिना लिया तो इस, ये तो बोल हमारा पक्ष पक्ष मोहम्मद अपना जी जी नहीं समझा थोड़ा सा इसको नियमित रूप से आपने ले लिया तो, ना ऐसे तो के मतलब थाना ले लिया। विधि विधि बात हो रही है।, हां हाँ, तो। अभी है। क्या तो वो खतरा है हमको खतरा लेकिन उसको भी खतरा है किसको हमको खतरा नहीं है कर दिया। देखो जी सुनो थोड़ा देखो वहाँ पर पूर्व मीमान सा में क्या है वो वायु देवता जो है छोड़ो अभी वो क्रिया नहीं है वो ना, ना विचता बाद में क्या होता है मालूम है वो यहाँ पर भी भूतोपदेश अनर्थ के प्रसंग है यहाँ पर भी भूतोपदेश वहां पर भी है यहाँ पर भी है यहां पर ब्रह्म के बारे में बोल रहा है वहां पर अर्थवाद है। है। है विधि को जोड़कर समन्वय किया लेकिन विधि नहीं है इधर, इसलिए बेकार ही होना। ऐसा मत रखो ऐसा बोल रहा है क्योंकि भूतो, भूतो, भूत विषय का उपदेश अनर्थ हो जाता है उपनिषद में जो सिखा रहा है वो क्या बेकार है व्यापार है उपाधेय नहीं है क्या बेकार हो सकता है है ना और उसमें भी कुछ पर्पज है और बिना पर्पज नहीं बोलता है वहां पर विधि है यहाँ पर विधि नहीं है बात अलग है लेकिन बेकार नहीं है स्पष्ट हो चुका हा प्रवृत्ति निवृत्ति विधि व्यतिरेक ना बोलो व्यति अच्छा मैं इसको ढूंढता था ढूंढा इसको यहाँ पर यहाँ पर विधि वितरक है ना वही ठीक है न? वे प्रवृत्ति निवृत्ति विधि विधि से ते ते ना। द्वस्तु बम्य के विदेश तच व्यतिरकेण भूत वस्तु उपदीश कूटस्थ नि भूत नोपदशती क्या बोलते हैं देखो जी प्रवृत्ति प्रवृत्तिवृत्ति विधि तछेष व्यतिरके भूतम चेद वस्तु उपदेशती ओ कुछ ना कुछ उपयोग के लिए बाद में आपको अच्छा होना है भव्यार्थ है ना आपने ऐसा ऐसा किया है ना नूत वस्तु को सिखाया है ना कर्मकांड में सिखाया वहां पर तो उपदेश हो रहा है क्योंकि भव्यार्थत्व ना हो रहा है, है। पर फायदा नहीं है ऐसा नहीं है, है।, है, है, तो? है? नित्य उदेश हो रहा है है है है ना उसी प्रकार इधर भी इसमें यह नहीं हो सकता कैसे बोल सकता है <laughs> वहां पर भी है, भी है। नहीं आप यहां नहीं बोल पर भी नहीं है मानना पड़ेगा गड़बड़ जाएगा है ना? वो बोलता है वो क्या बोलता है देखो बोलो नहीं भूतम्, नी भूत उपदेश क्रिया भूत क्रियासाधनवा क्रिया भूत बीच में एक आक्षेप कर रहा है आक्षेप नहीं है प्रश्न पूछ रहा है देखो रहा हमको ही आप बोल रहे हैं भूतोपदेश भूत वस्तु का उपदेश कर रहा है ऐसा वो नहीं भूत उपदिश्य मानव क्रिया भवती वो तो क्रिया नहीं होता है भूत वस्तु का विषय बोलते वो समझना ये क्रिया कुछ नहीं है नहीं नहीं बोला आ, क्रिया ऐसा ऐसा होने पर भी क्रिया से संबंधित न होने पर भी भूत से क्रिया साधन उप दे, उप वो, क्रिया साधन के लिए बोला है समझा नहीं समझा वो कुछ कुछ भूत वस्तु को सिखाया क्यों सिखाया क्रिया साधन रूप से सिखाया है न इसीलिए क्रिया भूतोपदेश हाँ क्रिया के लिए गुतोपदेश है लेकिन आपने कुछ नहीं ना ऐसा प्रश्न मालूम हो गया चेत ऐसा प्रश्न पूछा क्या बोल सुनो नई दोष क्रियार्थत्वेपि क्रिया निर्वर्तन उपदृष्ट में क्रिया प्रयोजन देखो क्रिया के लिए बोला है ये तो ठीक है जी लेकिन क्रिया निर्वर्तन शक्ति मत वस्तु उपदिष्ट में बा जिसके आधार पर हो रहा होता होता है होना है उसको तो बोला ही है तो क्रिया होता है जो है उसका प्रयोजन है <laughs> आप प्रयोजन उठो आप प्रयोजन उठाया तो ठीक है प्रयोजन नहीं उठाया उठा प्रयोजन में आपको ये, आपको ये इच्छा नहीं लालच नहीं है जी महापुरुष उसका मतलब क्या है सिखाया है अभी क्या मैं क्या समझता हूँ देखो ऐसा जो ये करना चाहता है तो सिखाया है इतना ही होता है भूत तो वस्तु विषय ही है समझ आ गया न जी ये वस्तु अनुपदिष्ट भवती बोलो भवति भवति नहीं नहीं क्या ऐसा है क्या है इसका प्रयोजन तो है अलग है यहाँ पर भी प्रयोजन है आप जो बताते उसी प्रकार का भव्य ही होना ऐसा है क्या कौन भव्य मतलब बाद में आने वाला स्वर्ग फल उसको ही क्यों रखना और कुछ प्रयोजन है इसलिए नहीं बोला है ऐसा मत बोलो यहां पर रुके